सिद्धांत एक विशेषंगा करता है पूर्व के खिलाफ पूर्व पक्षी ने कहा कि आत्माग्राफिक इत्यादि जो यहाँ यह उपनिषद है यह उपनिषद में निर्वण ब्रह्म की चर्चा नहीं है किंतु पूर्व में चर्चित जो ऋण है उसी का और विस्तार रूप में उपासना के लिए और अलग अलग उपासनाओं के लिए विशेष रूपण कथन किया जा रहा है ऐसे मानना चाहिए कि निर्णय ना कर्म संबंधी आत्मज्ञानम इसलिए मानना चाहिए ये जो आत्मज्ञान है यह कर्म संबंधी है यह मानना चाहिए एक बात और दूसरी बात यह कर्मी का ही विषय है अकर्मी का विषय नहीं है ये दो बात स्थापित किया पूर्व पक्ष ने केवल कर्मी को इसमें अधिक अकर्मी को अधिकार है ऐसा नहीं कहना कर्मियों को भी बल्कि कर्मी के लिए ही इसमें अधिकार है अकर्मी का अधिकार नहीं है सन्यासी का कोई अधिकार नहीं है वहा ब्रह्मचर्य गृहस्थ और को ही इसमें अधिकार है सन्यासी सं कोई लेन देन नहीं है क्यों? क्योंकि कर्म संबंधी है ऐसा जवाब नहीं दे रहा है, है। व्यर्थ हो जाएगा कैसे पुनरुक्ति है समझा रहा है उसने जो कहा था तो उसी को अनुवाद करके प्राण वाह ब्राह्मण है ना ब्राह्मण भाग में आया था पहले प्राणी गर्भ ब्राह्मण और मंत्र भाग के द्वारा निर्धारण कर दिया गया उसी आत्मा का दोबारा शुरू कर देना आता इत्यादि ब्राह्मण ना को माता प्रश्न पूर्व ग पुनरुक्तम उसी आत्मा की चर्चा, चर्चा। प्रश्न पूर्वक अरे जिसका निर्धारण हो गया तो उसका प्रश्न क्या करना है फिर यह प्रश्न क्यों डाला कोयम आत्मा जिसका निर्धारण कर दिया गया है मंत्र ब्राह्मण भाग में उसी का दोबारे उत्थापन किया उत्थापन करने के अलावा कोई मात्र प्रश्न पूर्वक पुनः निर्धारण कर रहे हैं जो कि पुनरुक्ति दोष नहीं तो रहे क्या ऐसा पुनरुक्ति करना व्यर्थ है न ऐसा मत कहो। तस धर्मांतर विशेष निर्धारणार्थ तत् न पुनरुक्तोष तस धर्मांतर विशेष निर्धारणार्थवासी उसी हिरण्य गर्भ का या पुनरुक्ति दोष इसे नहीं होता भले हम हिरण्यगर्भ गर्भ की चर्चा कर रहे हैं हिरण्य गर्भ का धर्मांतर का विशेष मंत्र भाग में जिन गुणों का लेकर चर्चा की गई हिरण्यगर्भ का उससे भिन्न गुणों की चर्चा मंत्र भाग में हुआ और फिर उसी परिषद में उसी हिरण्यगर्भ का अन्य गुणों को लेकर चर्चा की जा रहा है पुनरुक्ति दोष नहीं है यह पूर्व कहता है धर्मांतर विशेष धर्मांतर विशेष गुणांतर विशेष अन्य गुणों विशेषों को लेकर के निर्धारण करने के लिए होने से न पुनरुक्त दोषा से पुनरुक्ति दोष नहीं हो सकता कथा तर्म कर्म नो जगत सृष्टि स्थिति संहारादर्म विशेष निर्धारणार्थकता तय कर्म संबंधी नो जगत सृष्टि स्थिति उसी कर्म संबंधी जो कसे मानी कर्म संबंधी जो हिरण्य गर्भ उसी हिरण्यगर्भ का जगत के सृष्टि स्थिति और संहार आदि धर्म विशेषों का निर्धारण करने, करने के लिए माने मन जो सृष्टि करता है जगत का संहार करता है इत्यादि ऐसे हिरण्य गर्भ का विशेष और लक्षण गुणों को निर्धारण करने के लिए कहा हुआ है अतवा मान लो कर्म संबंधी नहीं है ये जो आत्माशित जो परिषद है इसका कर्म से कोई केवल उपासना हिरण्यगर्भ के का उपासना केवल उपास्य केवल उपास्य केवल उपासना के, के लिए है ऐसा मान लोगे लो गए पहले जो ब्राह्मण भाग में मंत्र भाग में कहा गया वह कर्म संबंधी था और ये जो प्रसन्न भाग में कहा हुआ है यह कर्म संबंधी नहीं है ये केवल उपासना तब तो पुनरुक्तिषण ही रहेगा ना इस दो तरह से दूर कर दिया पूर्व पक्ष ने कर्म संबंधी पर भी उपासना मान लो कर्म का कोई संबंध नहीं है कर्म असंबंधी केवल हिरण उपासना के लिए उपरिषद आरंभ हुआ है ऐसा मान लिया जाए इसको व्याख्या करके समझा रहे अथवा आत्म इदि पर आत्मनापासनाप्त कर्म प्रस्ताव अभी आत्म उपास्य उपास्यम केवल उपासकी व्याख्या प्रकारातरण दोष का परिहार करते हुए कह रहा है उस विस्तार कर, कर न सूत्रवत बोल देते भाष्य हमेशा और फिर उसकी व्याख्या स्वयं करते हैं जैसे पहले भी क्या किया था अभी के पुनरुक्य सूत्र कर दिया पर ग्रंथ संदर्भ आत्माशी इत्यादि जो ग्रंथ संदर्भ है ये क्या करने के लिए है आत्म न आत्मा से क्या लेना कर्मी यजमान जो करता है यज्ञ का करता यजन करने वाला वो जो है कर्मी उस कर्मी को कर्मणो अन्यत्र करम उपासना प्राप्त हो कर्म से कर्मांगूत उपासनाओं से भिन्न कर्मांग से असंबद्ध उपासना उसको प्राप्त नहीं था और उसे प्राप्त कराने के लिए विधि शुरू हुआ जो कर्मकांडी है कर्म करता है जब कर्म के अंगों में उद्गीत है, है? प्रतिहार है निधन इत्यादि उन्हीं में अंगों में उपासना करता था वो कर्म निरुपेक्ष उपासना उसके लिए भी होना चाहिए जब कर्मकांड है चौबीस घंटा तो कर नहीं सकता ना कोई चौबीस घंटा कर्म थोड़ा लगा रहेगा और तो कर्म अंगों उपासना करते रहेगा शुरू में बता चुका था कि उपासनाएं दो प्रकार की एक कर्म के साथ किया जाने वाला कर्मांग वो पत्र और दूसरा वो है जो कर्म निरपेक्ष जो कर्म कांड नहीं कर रहे हैं आप यज्ञ मंडप से बाहर आ गए हैं और बैठे ध्यान करना चाह रहे हैं क्या ध्यान करोगे कोई विधि है नहीं उस समय जो कर्म नहीं कर रहे हैं आप कुछ उपासना करना चाहते हैं उसके लिए विधि आरंभ होती ऐसा पूर्व उसका व्यवस्था दे रहा है वो पहले तो कर्मण अन्यत्र उपासना अप्राप्त कर्म से भिन्न काल में उपासना करने के लिए उसको प्रसक्ति ही नहीं थी अप्राप्त था अतव कर्म प्रस्ताव अवहित्वाद और यह चीज कर्म के अधिकार में भीत नहीं है अतएव केवल आप ही आत्मा उपास्य इतमर्थ केवल भी आत्मा का उपासना किया जा सकता है इसके लिए ही यह शुरू हुआ है ऐसा समझो देखो टीका में अंधिरी करा है अविहितत्वादेद तरह तो पहले विहित नहीं है न कर्म चं सोक्तकर्मसंबंधितयम तगपत्ति अभी आपने कहा कर्म है कर्मसंबंधी पर कर्म का के है क्या बात है आपने निमक्याग देते कर्माश्रतत्व त्याग अभी कर्म संबंधित से विशेष विषय से कर्मसमुचितलक्षण से अगागा अंगीकारवादेन अस पक्ष से उक्तिर्वा अस्मन्द्री पक्षे कर्मनिष्ठ नियतमित भाव ]MM. कहता है हमने अपने सिद्धांत को त्याग नहीं है हम भले कह रहे हैं कि उपासना स्वतंत्र है कर्म निरपेक्ष है कर्म निरपेक्ष होते हुए भी भी कर्मी ही इसमें अधिकार है, है कर्मी को सन्यासी को नहीं कर्मी ही जब कर्म नहीं कर रहा है उस समय के लिए विधान कर रहे हैं त्याग आत्मा उपासना हिरण गर्भ उपासना कर्मांग आश्रित मात्र से त्याग से कर्मांग आश तत्व का हम कर रहे हैं ये जो उपनिषद भाग है किसी भी कर्म के प्रकरण में पठित न होने से किसी भी कर्म से ये वो उपनिषद संबद्ध नहीं है अतएव कर्मांग से असंबद्ध है कर्म निरपेक्ष है इतना मात्र में कहने मात्र से हम अपने सिद्धांत को त्याग नहीं कर रहे हैं किंतु कर्म संबंधित्व से सविशेष विषयत्व से लक्षण से कर्म समुचित तत्व लक्षण हमारा कहना है कर्म संबंधित्व हम कैन प्रकार मान रहे हैं कर्मी द्वारा कर्मी कर्म करने के बाद ये उपनिषद की चिंतन करेगा खाली खाली का में बैठकर कर्मी कर रहा है ना अकर्मी नहीं नहीं कर रहा है है सन्यासी का मामला कर्मी का मामला है कर्मी कौन है जो कर्म कर रहा है गृहस्थी वानी यार ब्रह्मचारी अत सविशेष तो लक्षण समुचित और कर्म समुचित हो गए ना सिले कर्मी पहले कर्म किया उपासना किया तो है अंगीकार पक्ष से उत्तर अतः मान भी लो क्या दिक्कत है फिर भी कर्मी निष्ठत्व तो नियत है कर्मी को ही इस उपासना में भी अधिकार है पर हमारा मत है इतना ही नहीं भेदा भेद उपास द्वा एक तो कर्म विषय भेद दृष्टि कर्म भे इस प्रकार से तीसरे तरीके से अपनुक्त दोष निवारण कर रहा है दो तरीके से कर दिया एक और तरीके से कर रहा है कद भेदा भेद उपास द्वा कर्म कांड काल में क्या होता है मैं कर्मकांड करने वाला हूँ और मेरे द्वारा उपास्य देवता मेरे से अलग है से उपासना करता है ना वह कर्मकांड काल में अपने आप को क्या मानता है वो यजमान और देवताओं को उपासना है स्व बिन मानता है कर्मकांड हमेशा भेद में ही होता है कर्मकांड करते वक्त कर्मी भेद पूर्वक हिरण्यगर्भ को उपासना किया था वही हिरण्यगर्भ गर्भ क्या कर रहा है कर्म के बाद में अभेदपूर्वक उपासना पर ईदन तो दम मम उपास्यम कर कर्म काल में और कर्म अभाव काल में अहमेव हिरण्य गर्बा मई हिरण्य से उपासना करेगा दिया देखो भेद दृष्टिया करता है इदम तय उपास ने करते अहम तय इत्यर्थ एक ही आत्मा मैंने एक ही वो हिण्य कर्म के विषय में भेद दृष्टि का विषय हो जाता है सेवा और वैर अकर्म काले, जब कर्म नहीं कर रहा उस समय में अभेदेना के उपास्य अहंत उपास इस प्रकार से लेने से लेने उपास्यवे दोष नहीं रहेगा इतना ही कर्म और उपासना को साथ साथ करनी चाहिए एक ही अधिकारी कर्म करने वाला ही उपासना का भी अधिकारी है ऐसे कहता है ईशावासी प्रसठ ग्यार मंत्र में विद्या भगवं सह अविद्या इति अविद्या सबसे मृतम श्रुते कर्म को कहना अविद्या सबसे उपासना विद्यांच जो उपासना और कर्म दोनों को जानता है यह तत्पुभ सह उन दोनों को एक साथ अच्छी तरह से जानता है और कर्म के मृत्यु क्या करता है कर्म के द्वारा अज्ञान पे मृत्यु को पार कर जाता है और उपासना के द्वारा अमृतत्व पे मोक्ष को प्राप्त कर लेता है इतना ही नहीं आप कर संन्यास कहा संन्यास लेने को टाइम है आदमी के पास कब सन्यास लेगा कि जिंदगी भर कर्म करने के लिए आदेश दे दिया उसी शावा, प्रसंग दूसरे मंत्र में क्या बोला अन्य कोई रास्ता नहीं तुम्हारे लिए सौ साल चीन की इच्छा करो और पूरी सौदार कर्म करते हुए ही करवनने कर्म करते हुए ही जना पड़ेगा कर्म को त्यागना ही नहीं मरने तब कह दिया है तो सन्यास कैसे होगा कर्म त्याग नहीं कर सन्यास तो नहीं सकता तो और चिंता रहेगा तब न सन्यास लेगा कि ने का, जीजे साल तो करते और 100 साल के बाद भी चिंता रहेगा तो वो सन्यास ले सकता है सौ साल बाद चिंता रहेगा क्या उसे पहले ही से पचहत्तर खत्म जब मर जाएंगे सौ साल तो जियेंगे ही नहीं सन्यासी तो टाइम ही नहीं छुर्ति के अनुसार ये ना कर्म त्याग ना आत्मा अनुपासित अत कर्म त्याग द्वारा ब्रह्म का उपासना करे आत्मा का उपासना करे ऐसे करने उसके पास समय कहा मिलने वाला बताओ कब करेगा वो कर ही नहीं सकता तो कर्म त्याग करने अवसर ही नहीं उसके पास। और मनुष्य है वास्तव में शौस से भी कोई नहीं सकता कोई कोई जीतता और की संख्या में आप कितने गिन सकते हैं जो शौसा से ऊपर जी रहे हो दो चार लोग नहीं अरे योगी को कौन देखा है साल से ऊपर योगी किसने देखा? देखा।, देखा अरे वो तो शास्त्रों ने लिखा है, है, तो है तो पृथ्वी पर तो है नहीं सिद्ध लोक में और पृथ्वी में एक प्रचार कर दे बाबा जी नाम के एक है और सब बाबा जी का चले बाबा जी का चले बाबा जी का चले अपने आप को बोलने लग गए हैं अरे वास्तव में हो अनुभव करने वाले की स्थिति मालूम हो जाता है अब देखिए जिस बाबा जी का वर्णन लहरी मास ने किया था वो लहरी से जी विरक्त हुए कि धंधा किया जिनको ऐसे महापुरुष का दर्शन यदि हो जाता है जैसे महान योगी का क्या वो धंधा में लग जाएगा वो विरक्त हो गए नौकरी छोड़ दी मिलिट्री का मिल्ट्री में थे ललमोड़ा में ड्यूटी था उनका जब बाबा जी का दर्शन हुआ तो एकदम उन्होंने पहाड़ बर्फीले पहाड़ में दिखाई दिया उनको मानसंत देखे कौन संतरे यहाँ पे पीछे पीछे गए मिलिट्री ऑफिसर थे पीछे पीछे, पीछे गुफा में चले गए ये भी गुफा में गए गुफा में गए तो उन्होंने कहा ये देख रहे हो याद करो मिलिट्री में नौकरी कर रहा बेमतलब तो उनको स्मृति आ गई पिछले जन्म में वहीं बैठ के साधना किए थे तो तुरंत वहीं वस्त्र फेंक दी इस्तीफा कर भेज दिया गुफा में साधना कर लेते उनका चिड़ा युक्तेश्वर गिरी उनका चिड़ा योगानंद परमश महापुरुषों का दर्शन जब होता है तो उसके बाद में में आदमी धंधे छोटे मारी थे और जो उनके दर्शन किया उनके चरणों में बैठ गया वो कभी प्रवृत्ति में जा नहीं सकता उनके दृष्टिपात और उनकी कृपाएं हुई तो समझो व्यक्ति प्रवृत्ति में जा ही नहीं सकता सवाल नहीं उठता कर्मी सौ साल से जी नहीं सकता और पुरुष का आयु सौ ही है उससे ज्यादा नहीं है ईश्वर की कह रही है अन्य सहस्त्राणी भवंती छत्तीस हजार दिन छत्तीस हजार दिन का मतलब एक सौ तीन सौ दिन एक साल में होता है छत्तीस तो हजार तो सौ में भाग दूसरा में भाग कर दो तो सौ साल हो गए ऐसे साफ माल लिखा हुआ है? कि बृहती सहसराख्य शस्त्र अक्षरा नाम सहस्त्री दिखा रहे अनुग्रह बृहत् सहस्त्र नाम पे एक शस्त्र है। शस्त्र में एक एक्सपोर्ट भले बता चुका हूं कर्मकांड में शस्त्र कहते हैं स्त्रो का नाम जिसको गायन नहीं किया जाता पोट्री नहीं है पद्य रूपा नहीं है वो गायन ही जाता पाठ किया जाता है ऐसे स्तोत्रों को गद्य हैं और जब गायन किए शस्त्र शस्त्र को गायन नहीं किया जाता है स्त्रोत्रों को गायन किया जाता है जिनको गायन करते हैं उसी को हम शाम भी करते ऐसे ऐसों में से गद्य रूपा स्त्रोत्रों में से एक स्त्रोत्र का नाम है बृहती सहस्त्र उसमें 36 अक्षर होते हैं शत त्रिंशत शत त्रिशत 36 अक्षरों का उसमें क्या होता है सहसत्र अक्षर होते हैं तो छत्तीस हजार हो गया तो छत्तीस हजार को ही उन्होंने बोल दिया यही पुरुष आयु है उत्तरी गिन मान लो तावंती पुरुषायुष्ह सहस्राणी उतनी ही पुरुष की आयु होते है स्पष्ट ही श्रुति कर स्वयं शास्त्र में 36000 अक्षर है वो 36000 जो अक्षर है वह एक अक्षर एक दिन बराबर मान लो तो 36000 दिन हो गए और जितने ये दिन हो गए उतने ही मनुष्य का आयु है बोल दिया छत्तीस हजार दिन आपकी आयु है अर्थात 100 साल वर्ष आयु कर्मेप और पूरे 100 साल कर्म से व्याप्त है। शत्रु समाह बोल दिया ना कुर्य वे कर्माणी शत्रु समाह बोल करके गए स्पष्ट कर दिया आगे पूरे 100 साल आयु कर्म से व्याप्त अरे कर्म त्यागने का दिन मिलेगा ही नहीं दर्शक मंत्रा हम ईश्वास मंत्र दिखाए भी है कर्माण इत्या और भी कर्म करने सुर्खियां क्या करी है यदि कोई कहता है मैं बुढ़ापा आ जाएगी कर्म करने में उठने बैठने में मुसीबत होएगा तो परिक्रमा करने में मुसीबत होता है लाठी लिए कैसे करें कमर भी टेढ़ी हो जाती है ना नाइन्टी डिग्री कैसे किया जाए किसरे बुढ़ापे में संन्यास ले लिया जाए ऐसी स्थिति में कर्म नहीं कर पाऊंगा कभी यह भी नहीं हो सकता श्रुति ने क्या कहा जब तक जिंदे हो तब तक अगर अग्निहोत्र करना जब तक जिंदे हो तब तक दशमाश करोत्री जीवन दर्शन इतना ही नहीं मरने के बाद नहीं छोड़ा आपको मरते वक्त मरने के बाद आपकी मुर्दा जब चलाया जाएगा कैसे जलाना है तम यज्ञ पात्र को, को, को जो यज्ञ में प्रयोग करता था जितने भी लकड़ी के बने हुए सब बर्तन, -बर्तन वाला सारे बर्तनों को उसके मुर्दे के साथ के जलाने को कहा है तो कहां से न्यास का मौका मिलेगा आपको मरने के बाद मुर्दे में भी साथ में कर्म का सामग्री रख दिया है, कर्म कांड प्रश्न नहीं है सन्यास का अधिकार है नहीं नहीं, किसी को। कह दिया, कैसे हो जाओगे? मनोमोक्ष निवेश जो भी आदि पहला होता है वो तीन ऋणों से युक्त हो जाता है ऋषि ऋण पितृण देव ऋण आपको कैसा पता चले कि ऋण चुक गया मालूम है कि जितना ऋण लिए हो ऋषि ऋण क्या है आप जो पढ़ रहे हो यही ऋषि ऋण है ऋषियों के वचनों को सुनकर पढ़ रहे हैं ना आप।, आप जितने पढ़ोगे उतनी ऋणी होते जाओगे जितने शास्त्र पढ़ोगे उतनी ऋणी बढ़ेगा आप ऋण बढ़ेगा सर जितनी शास्त्राधी पढ़ता है उतना ही ज्यादा ऋषि ऋण आपका सफर चढ़ गया ऋषियों चीज आपने लिया है अब आगे आप दूसरे को दीजिए पढ़ाइए ऋण को उतारिए या तो पढ़ाइए या नित्य स्वाध्याय कीजिए रोज दस पन्ना उपरिषद सहित पढ़ो गीता पढ़ो रोज एक अध्याय दो अध्याय तब ऋषि ऋण छुकेगा नहीं तो नहीं छुकेगा ऋषि ऋण भी कितने दिन में छुकेगा कितने साल में छुके कोई निर्णय लेते हो ऋण मान लो किसी से कर्जा लिया और वो चुका सकते हो आपा तो दस दिन में सौ रुपया हो गया सौ दिन में हजार हो जाएगा तो सौ दिन के बाद उनको हजार रुपये में कर्जा लौटा दूंगा हो जाएगी कि नहीं होगा आप हजार रुपया कर्जा लेकर के हजार रुपया लौटा सकते हो एक नियत समय निश्चय करके लेकिन ऋषियों का जो ऋण हम ले रहे हैं इस ऋण का कोई काल अवधि निश्चय हो सकता है क्या इसको कीमत तय हो सकता है क्या ऐसे कोई कीमत नहीं है चाहे चित्रा भी तो कमी है ना इसका पैसों से कोई विद्या को खरीद नहीं सकता पैसों से विद्या की कीमत नहीं लगा सकते आप इसलिए देखो ना एक बच्चा फ्री में पढ़ रहा है गवर्नमेंट स्कूल में हर एक बच्चा प्रति महीने का हजार रुपए खर्च करके पड़ रहा है प्राइवेट स्कूल में विद्या दोनों को मिल रही है दोनों दसवीं कक्षा तक पास होंगे ना माना क्या जाएगा ये भी दसवीं पास दसवीं पास ही कहा जाएगा ये तो नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल में जब दसवीं पास हो गया और प्राइवेट स्कूल में दसवीं पास हो क्या ज्यादा मान लेंगे ये तो कहा जाएगा दोनों को ये दसवीं पास ही कहा जाएगा वो भी दसवीं पास ही कहा जाएगा नहीं प्राइवेट स्कूल में दसवें पास डिग्री बराबर मान लिया जाएगा ऐसा नहीं होगा मानेगा दसवीं तो वो माने बच्चा भी यही बोलेगा मैं दसवें पास हूं बिना खर्चे का भी आदमी दसवीं पास कर सकता है और खर्चा करके भी दसवीं पास कर सकता है इसका मतलब विद्या का को कोई कीमत नहीं तो विद्या की कीमत तय था तो जो भी दसवीं पास करेगा उसको उतनी पैसा खर्च करना पड़ेगा ना उसे तो कीमत तय है ऐसा कुछ नहीं आप कितना ट्यूशन फीस कितना खर्च कर रहे हैं एक एक सब्जेक्ट पर पाँच सौ पाँच सौ रुपया चार सौ रुपया दो हजार रुपया महीना वही किया स्कूल का फीस अलग कपड़े सपड़ा खर्चा अलग जैसा स्कूल होगा एक एक आजकल स्कूलों तो में एक धंधा बना लिया दो दो तीन चीज ड्रेस होते एक हफ्ता में एक ड्रेस नहीं है शनिवार के लिए सफ़ेद पहन के आना बाकी नीला पहन के आना क्या करना कपड़ा का धंधा हो गया और उनके वही खरीदना पड़ेगा बाकी दुकान से नहीं बनवा के आने कमीशन तो तो स्कूल वालों भाई तो आप खर्च कितना कर रहे हैं कोई कीमत तय है क्या उसका कोई कीमत है। आज ये अंग्रेजी पढ़ा के जब कीमत नहीं है तो ऋषियों की शास्त्रों की कीमत कौन तय कर सकता है ऐसा ज्ञान जो ज्ञान तीनों कालों में मनुष्य की कल्पना से बाहर है ऐसी विषय जीव भ्रम एकत्र से ध्यान देने वाले ज्ञान की कीमत लगा सकता है क्या असंभव अति ऋष आप जीवन भर पढ़ाते रहेंगे जीवन भर पढ़ते रहेंगे जीवन भर स्वाध्याय करते रहेंगे तो भी चुकने वाला नहीं इसी प्रकार देवरीन है। देवरीन चुकाने के लिए कितना ये करने तय है क्या आप इतने याग्ञ करोगे हम अमुक याग्ञ करो इतनी बार कर दो तुम्हारा ऋण चुक जाएगा ऐसा कहीं कोई कहा शास्त्रकारों ने नहीं कहा अच्छा देवऋण का भी चुकने का को कोई निर्णय नहीं पित ऋण के बाद पुत्रां का जो बहुचन प्रयोग कर दिया समस्या खड़ी हो अब तक व्याकरण सब न्याय लगा देंगे कम से कम तीन पुत्र पैदा करना पड़ेगा पितृन से चुका बहुषु बहुचन सूत्र ने निर्णय दिया ना बहुत का क्या अर्थ है तीन प्रथम तो मुंबई में कारण समित्रह से न्याय के आदर करो वहां पर जो है कपिज आज न्याय भी दिया इन सब क्या निर्णय लिया बहुत का मतलब तीन कम से कम तीन का नाम बहुत मैंने कम से कम तीन बच्चे पैदा करोगे तो पितृणसा मुक्त हो जाओगे वहां तो कम कम चलो तीन पैदा कर देने से पितृण से मुक्त लेकिन आज की सरकार तो कहता है हम दो हमारा एक तो आप इसे पितृण से मुक्त हो नहीं पाएंगे एक ही पैदा करोगे और कार्यक्रम कर तीन बजा करोगे तब भी में से मुक्त होगा अतः तीनों ऋण में से किसी भी ऋण से मुक्त ही नहीं हो सकते जिंदगी भर लगे रहो तो अतः सन्यास का अधिकार कब मिलेगा आपको टाइम कब मिलेगा ऋण मुक्त होकर के सन्यास लेना पड़ेगा ना यही तो कहा मनुस्मृति ऋणानी तीन अपाकृत्य इन तीनों ऋणों से मुक्त होकर के मन मोक्षो निवेश मन को मोक्ष में लगाना चाहिए ऐसा मनुष्य अधिकार नहीं था इसीलिए आपको सन्यास लेने का कहेंगे सन्यास विधि है ही नहीं पूर्व वास्तव में सन्यासर ही नहीं है खत्म कर दो सन्यास संन्यासर था किसी जमाने में जब लाख साल आयु थी उस जमाने भले होता होगा इस समय सत्युग में एक लाख साल आयु था ना उसका दस प्रतिशत हो गया दस हजार साल आयु त्रेता युग में हजार साल आयु द्वापर युग में सौ साल आयुग में टेन परसें, परसेंट हो गया घटता है दसवां हिस्सा जाता है। शरीर साढ़े चार भी है तीन के भी है, है। तीन फुट के भी है ना तो तीन से लेकर मध्यम पांच मान के नहीं नहीं छः है साढ़े छः सात के भी हैं सात के हैं एक बार चाइना में कामे पैदा हो गया सात फुट वाला अब लड़की ढूंढते ढूंढते नहीं मिली अभी इतनी है सब उसके सामने तो अब फिर पाकिस्तान में पैदा हो रखी थी वो भी खोज रही थी कोई लंबा आदमी चाहिए मेरे को और वो लड़की वो लड़की सेट भगवान कामे का जोर देता इन जापान में समस्या खड़ी हुई साढ़े छह फुट का था कोई नहीं मिला तो तो क्या करा, जान कोई बात, सबसे छोटी लड़की जानकर शादी करता और एक पौने चार फुट की लड़की से शादी किया वो तो साढ़े छह फुट उसके आधा साइज का लगभग तो लड़की उसी घुटने बराबर नहीं थी जब फोटो देखा ना उसे घुटने बराबर थी लड़की जो पत्नी भगवान कहा जोर देता है उसकी माया बोली जा रहे अब सिद्धांत कहता है फिर पारिव्य स्मृतियां क्या होगी भाई सन्यास का विधान करने वाली जो स्मृतियां हैं ज्ञान स्तुति पर हो अर्थवादो अनधिकृत अर्थ होगा अथवा ऐसा समझो अरे फिर तो पारिव्राज्यदियों शास्त्र जो कथन करते संस का आदि का कथन करने वाले तो तो वा। जो शास्त्र है तीनों आश्रमों हट करके वह जो है इनसे ऊपर उठ करके वह संन्यास ग्रहण करेगा और भिक्षाथरण करता वह संसार में घूमता फिरता रहेगा सन्यास विधि जो परिषद ब्र, में है परिषद तीन पांच एक चार चार बाईस दो दो जगह पर आया हुआ है और यद हरे ब्रजत तद हरे परिषद में के अलावा ब्राह्मण इत्यादि जो कही है उनकी क्या गति होगी तो पूर्व पक्षी कहता है उनके लिए है जो कर्म में अधिकार नहीं है जिनको दो व्याख्या देगा उसमें व्यवस्था जो कर्म अधिकारी नहीं है कर्मकांड का अधिकारी कौन नहीं है अंधा लंगड़ा लूला वगैरह अंधा होता है ना वो घी को देख नहीं सकता ना वो तो कैसे कर्मकांड करेगा संस्कार नहीं कर सकता घृत का घी को तो देख के शुद्धिकरण होगा ना धोएगा क्या घी को कोई शुद्ध करने के लिए घी को तो धो के शुद्ध नहीं कर सकते ना तो देख के शुद्ध करने के देखेगा जिसके है, वही तो देखेगा तो तो किसको गौड़े बदाम जंग पाप था तभी तो अंधा पैदा हुआ और पाप धोने के लिए सन्यास ले करके भीषण मांगते फिर बाद में हो तो जाए तो पों की से धंधा तो हो रहा है और कर्माधिकार से चुत हो गया वो जो लंगड़ा है परिक्रमा ठीक से नहीं कर सकता लूला है तो कैसे करेगा नहीं, है नहीं? का सामने है, देखना है, तो अब एक अंक वाला हो गया तो कैसे देखेगा पूरा घूमना पड़ जाएगा इस सब को अनधिकारी माना गया लंगड़ा लूला जो है पंगू काड़ा जितने भी है ये सब विकलांग लोग एक हाथी हो गया है? ये सब कर्म कांड कर्म के अधिकार कैसे पकड़ेगा जू पात्र को घना ऐसे जितने भी विकलांग लोग हैं कोई ना कोई अंग विकल है ऐसे लोग कर्माधिकारी नहीं है कहा शास्त्र में और जिसका मान शादी हुई इन लड़की लड़की लड़की लड़की पैदा हो रही है और जब लेट लड़का हो तब तक सफेद बाल हो गए तो क्या करेगा वह भी कर्म अधिकारी नहीं है जब पहला बेटा जब पैदा होगा उस समय उसके सारे बाल काले होने चाहिए कृष्ण केशव अग्नि नाधीता है वही अग्नि आधान कर कर्मकांड कर सकता है ऐसे जो लोग हैं अनधिकारी आज भी संतानी नहीं हो गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, क्या करें वो भी कर्माधिकारी नहीं क्योंकि अग्नि का आधान नहीं कर सकता नहीं। जब संतानी नहीं है तो कर्म कैसे करेगा फिर तो जा पुत्र कृष्ण का है पुत्र पैदा हो बाल काले हों वही अग्नि का आधान करके कर्मकांड करेगा ऐसे संतान ही नहीं तो कैसे कर्मकांड करेगा वो भी कर्मान अधिकारी ऐसे लोगों के लिए सन्यास विधि करके पूर्व पक्षी है। अथवा आत्मज्ञान का स्तुति पर कमान वास्तव में कोई संन्यासर नाम की चीज है ही नहीं सन्यास का विधि नहीं कुछ नहीं ये जो संन्यास के बारे में कथन करते मंत्र ये केवल आत्मज्ञान का स्तुति है ऐसे पूर्व पक्ष नीचे देखो कहा है आमगिरी विधिवे मान भी लेते इन विधि क्या कर्म अनुकृत अंध पंग वाली विषय इसे दो पक्ष है एक तो सभी को विधि मान संस का विधि है नहीं केवल अर्थवाद आत्मज्ञान का स्थिति प्रकार मान लो अतः विधि मानते हो तो भी ये कर्म में अनुकृत के लिए विधि है ऐसा मान लिया जाए तक पूर्व पक्ष अपना बातें सारी कह दी आप सिद्धांत शुरू करता है ऐसे मत कहो चिन्ह यहां से सिद्धांत शुरू अब तक पूर्व पक्ष था इधर से सिद्धांत शुरू हो है सिद्धांत के हैं मत कहो परमार्थ विज्ञाने फल आदर्शने क्रिया अनुपत्य है परमार्थ विज्ञाने फल आदर्शने क्रिया अनुपत्य है परमार्थ विज्ञान ज्यान यहाँ से आरंभ करके आगे सत्रे पृष्ठ विदुषत कर्तव्योत्पत्ति तो यहास चर्चते इतवधेय टिप्पण एक में समझाया आठवे पृष्ठ के जो सिद्धांत शुरू हुआ है यहाँ से सत्र पृष्ठ में जाओ कर्तव्योत्पत्ति तो है न वहाँ तक सन्यास की चर्चा इतने पृष्ठों में पूरा आठ पृष्ठ में विद्वत सन्यासी चर्चा उसके बाद में अविद्व सन्यासी अविदा भी मोक्षण करते हुए में ऐसे कृषि शुरू होगा वो अविद्व संिया पढ़ लिया पढ़ने के बाद संन्यास ग्रहण कर रहा परोक्ष ब्रह्म ज्ञान के बाद और दूसरे ब्रह्म ज्ञान पढ़ाने उपरिषद पढ़ाने पढ़ने के लिए संन्यास लेना दोनों प्रकार पहले विद्या चर्चा वो शुरू कर रहे हैं परमार्थ विज्ञान फलादर्श ने क्रिया अनुपत्ते है क्योंकि भाई देखो क्योंकि परमार्थ विज्ञान क्या है जीव भ्रमार्थ विज्ञान उसमें प्राप्ति रूपण में कोई फल का कथन हुआ ही नहीं है इसलिए क्रिया अनुपत्ते है व क्रिया की कोई गुंजाइश नहीं है आते हुए कर्म का को कोई मतलब नहीं मोक्ष से तो मोक्ष कर्म से प्राप्त होता नहीं है जो सह कर्म और उपासना से ही मोक्ष होता है उसे तो खंडन कर दिया मोक्ष हो नहीं सकता क्रिया मोक्ष के मामले में हो नहीं सकती है विस्तार पर समझा रहे इसी स्वयं अपने बात को सिद्धांति विस्तार पर समझे कहेंगे